महाभारत आदि पर्व आदिपर्व तमो तमोध्याय राजा ययाति का वसुमान और के प्रति, प्रतिग्रह को अस्वीकार करना तथा अष्टक आदि चारों राजाओं के साथ स्वर्ग में जाना वसमान वाच पृक्षा ताम वसुमान सद यदस्ति लोको दिबिंबे नरेन्द्र यद्यंतरिक्षे प्रथित क्षेत्र धर्म से धर्मस्य ले वश्मान ने कहा नरेंद्र मैं उस दसव का पुत्र वश्मान हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ यदि स्वर्ग या अंतरिक्ष में मेरे लिए भी कोई विख्यात लोक हो तो बताइए महात्मन मैं आपको पारलौकिक धर्म का ज्ञाता मानता हूँ या आतुर्वात यदंतरिक्षम पृथ्वी दिश्च येजसा तपते भानुमाश्च लोकास्तवा तो संस्थितावंत प्रतिपादयती जयाति ने कहा राजन पृथ्वी आकाश और दिशाओं के जितने प्रदेश को सूर्यदेव अपनी किरणों से तपाते और प्रकाशित करते हैं उतने लोग तुम्हारे लिए स्वर्ग में स्थित हैं वे अंतवान न होकर चिरस्थाई है और आपकी प्रतीक्षा करते हैं वसमान वाचन तास्ते दताली मां प्रपत प्रपातम ये मे लोकास्तवते वै बेलोका स्तवते वैभवंत प्रतिग्रहस्ते प्रतिगृहस्ते यदिमन प्रतुष्ट वसमान बोले राजन वे सभी लोग मैं आपके लिए देता हूँ आप नीचे न गिरे मेरे लिए जितने पुण्य लोग हैं वे सब आपको ही जाए धीमन यदि आपको प्रतिग्रह लेने में दोष दिखाई देता हो तो एक मुट्ठी तिनका मुझे मूल्य के रूप में देकर मेरे इन सभी लोगों को खरीद लें ये या तिरच न मिथ्याहम विक्रम वही स्मरा भी वृथा गृहितम कोरिया न चैकपूर्व्य तो ही विदेश समान मुतत्र साधु ये आती ने कहा मैंने इस प्रकार कभी झूठ मूठ की खरीद बिक्री की हो अथवा छलपूर्वक व्यर्थ कोई वस्तु ली हो इसका मुझे स्मरण नहीं है मैं कालचक्र से संकेत रहता हूँ जिसे पूर्ववर्ती अन्य महापुरुषों ने नहीं किया वह कार्य मैं भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं सत्कर्म करना चाहता हूँ वसुमुवाच तास्त लोकान् प्रतिपद्य स्वराजन मैं दत्ता प्रियस्ते अहम नतान् वै प्रतिगनता नरेन्द्र सर्वे लोकास्तवते वै बंत वसुमा बोले राजन यदि आप खरीदना नहीं चाहते तो मेरे द्वारा स्वतः अर्पण किए हुए पुण्यलोकों को ग्रहण कीजिए नरेन्द्र निश्चय जानिए मैं उन लोगों में नहीं जाऊंगा, ये सब आपके ही अधिकार में रहे शिविर पृक्षा ताम शिबिर नरोम ममा पिलोह का यदि सन्ती हतात यद्यंतरीक्षे यदि वादि विश्रिता क्षेत्र तरह से मंदिर शिबि ने कहातात मैं उसी नर का पुत्र शिबि आपसे पूछता हूं यदि अंतरिक्ष या स्वर्ग में मेरे भी पुण्यलोक हों तो बताइए क्योंकि मैं आपको उक्त धर्म का ज्ञाता मानता हूँ ये आर्वाच यृद साधन परेशमस्था नरेन्द्र तेनाशिता तो विद्युद्रोपाशनवंत महांत ये याति बोले नरेंद्र जो जो साधु पुरुष तुमसे कुछ मांगने के लिए आए उनका तुमने वाणी से कौन कहे मन से भी अपमान नहीं किया इस कारण स्वर्ग में तुम्हारे लिए अनंत लोक विद्यमान है जो विद्युत के समान तेजोमय भांति भांति के सुमधुर शब्दों से युक्त तथा महान है शिविर वाचन तान तम प्रतिपद्य स्वराजन् यदि दतान क्रियते क्रयते न चाहम तान चाहमतापेह द्वारिरा सी ने कहा महाराज यदि आप खरीदना नहीं चाहते तो मेरे द्वारा स्वयं अर्पण किए हुए पुण्यलोकों को ग्रहण कीजिए उन सबको देकर निश्चय ही मैं उन लोगों में नहीं जाऊंगा वे लोक ऐसे हैं जहाँ जाकर धीर पुरुष कभी शोक नहीं करते ये आ आर्वाच यथा तमिंद्र प्रतिम प्रभाव ते चाभ्यनता नरदेवलोका तथा दिके नर मे नस्म शिवे नाभिनदा दे या ति बोले नरदेव शिवि जिस प्रकार तुम इंद्र के समान प्रभावशाली हो उसी प्रकार तुम्हारे वे लोग भी अनंत हैं तथापि दूसरे के दिए हुए लोक में मैं विहार नहीं कर सकता इसलिए तुम्हारे दिए हुए का अभिनंदन नहीं करता अष्ट उच न चेतईन चेत कई कसो राजोकांड प्रतिनंद सर्वे प्रदाय भवते घंता अष्टक ने कहा राजन यदि आप हम में से एक एक के दिए हुए लोगों को प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण नहीं करते तो हम सब लोग आप अपने पुण्य लोग आपकी सेवा में समर्पित करके नरक भूलोक में जाने को तैयार हैं या यदरहो हम तद यद, यतिवाच यदरहोह तम संत सत्याभिन तिजाला यित मयापुरा याति बोले मैं जिसके योग्य हूँ उसी के लिए यत्न करो क्योंकि साधु पुरुष सत्य का ही अभिनंदन करते हैं मैंने पूर्व काल में जो कर्म नहीं किया उसे अब भी करने योग्य नहीं समझता अष्टक उच कश्य प्रतिदृश्यंते रथाह पंचहिरण्यमया नुष नरो लोकानिवाम छतिशाश्वता अष्टक ने कहा आकाश में ये किसके पाँच सुवर्ण रथ दिखाई देते हैं जिन पर आरूढ़ होकर मनुष्य सनातन लोकों में जाने की इच्छा करता है या तिर्वाच जुष्मान ते बहिष्यंति रथा पंच हिरण उच्च संत प्रकाशंते जलंतो ने शिखा इव याति बोले ऊपर आकाश में स्थित प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान जो पांच स्वर्ण में रथ प्रकाशित हो रहे हैं ये आप लोगों को ही स्वर्ग में ले जाएंगे व सम्पावाच ये तस्तरे च माधवी तो तपोधना मृगचरमीतांगी पिणा मृगव्रत मृगै सचरती सा मृगाहार विचेतीताजवाचं मृगगण प्रवेश्यृश विस्मृता आघ्रयती धूमगंध मृगैरवरा चारा पैसम पायन जी कहते हैं राजन इसी समय तपस्विनी माधवी उधर आ निकली उसने मृगचर्म से अपने अंग, अंग सब अंगों को ढक रखा था वृद्धावस्था प्राप्त होने पर वह मृगों के साथ विचरती हुई मृग व्रत का पालन कर रही थी उसकी भोजन सामग्री और चेष्टा मृगों के ही तुल्य थी वह मृगों के झुंड के साथ यज्ञ मंडप में प्रवेश करके अत्यंत विस्मित हुई और यज्ञ धूम की सुगंध लेती हुई मृगों के साथ वहाँ विचरने लगी यज्ञवाट मटंती सा पुत्रा तान परि यज्ञ महात्म बुदम ले माधवी यज्ञशाला में घूम घूमकर अपने अपराजित पुत्रों को देखती और यज्ञ की महिमा का अनुभव करते हुई माधवी बहुत प्रसन्न हुई असंपृसतम वसुधाम यतिम नाभुषम तदा दिवे प्राप्त मज वंदे पितरम तदा तथो वसुमना प्रन मातरम वहीं तपस्विनी उसने देखा स्वर्गवासी नहुनंदन महाराज याति आए हैं परंतु पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे हैं आकाश में ही स्थित हैं अपने पिता को पहचान कर माधवी ने उन्हें प्रणाम किया तब वसुमान ने अपनी तपस्विनी माता से प्रश्न करते हुए कहा ये वसुमान नाम से भी प्रसिद्ध हो थे वसुमना वाच भवत्या वंदनम वरवण कोवोथवा राजा यदि जाना वसुमना बोले माँ तुम श्रेष्ठ वर्ण की देवी हो तुमने इन महापुरुष को प्रणाम किया है ये कौन है कोई देवता है या राजा यदि जानती हो तो मुझे बताओ मध्युवाच शम सहिता पुत्रा नहुसोयम पिता मब यातिरम पुत्रण माता महति श्रुता पुर भ्रतरम राज्य सवेश्य दिव गाप महायशा माधवी ने कहा पुत्रो तुम सब लोग एक साथ सुन लो ये मेरे पिता नंदन महाराज आते हैं मेरे पुत्रों के सुविख्यात माता नाना ये ही हैं इन्होंने मेरे भाई पुरु को राज्य पर अभिषिक्त करके स्वर्गलोक की यात्रा की थी परंतु न जाने किस कारण से ये महायशस्वी महाराज पुनः यहाँ आए हैं वे सम्पावाच तस्तचनम तृत्पास्थान भ्रष्टे तिचा प्रभे सा पुत्र वचन श्रुता सम्रमाविष्ट चेतना माधवी पितरम प्रा दौहित्र परिवारित जी कहते हैं राजन माता की यह बात सुनकर बसमान ने कहा मां ये अपने स्थान से भ्रष्ट हो गए हैं पुत्र का यह वचन सुनकर माधवी भ्रांत चित्त हो उठी और दौहित्रों से घिरे हुए अपने पिता से इस प्रकार बोली माधव्यो वाचन तपसा निर्जिता लोकान प्रतिगृहणी स्वकान पुत्राणाण धर्मादरीगत धन स्वार्थमेव बदंती हृषि वेदपारगा तस्मा दिन तपसास्माकमा व्रज माधवी ने कहा पिताजी मैंने तपस्या द्वारा जिन लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है उन्हें आप ग्रहण करें पुत्रों और पौत्रों की भांति पुत्री और दौहित्रों का धर्माचरण से प्राप्त किया हुआ धन भी अपने ही लिए है यह वेद वेदता ऋषि कहते हैं अतः आप हम लोगों के दान एवं तपस्या जनित पुण्य से स्वर्गलोक में जाइए या तिर्वाच यदि धर्म फलम भेद्क्षोभनम भविता तथा दुहित्राच दौहित्री तारितोहम महात्मि याति बोले यदि यह धर्मजनित फल है तब तो इसका शुभ परिणाम अवश्य भावी है आज मुझे मेरी पुत्री तथा महात्मा दौहित्रों ने तारा है तस्मा पवित्रम दौहित्रम अद्य प्रभति पैतृके भविष्यति न संदेह पितृणाम प्रीति वर्धनम इसलिए आज से पितृकर्म श्राद्ध में दौहित्र परम पवित्र समझा जाएगा इसमें संशय नहीं कि वह पितरों का हर्ष बढ़ाने वाला होगा दोहित्र कुतपस्तिला, परिवेश पवित्र का श्राद्ध में तीन वस्तुएं पवित्र मानी जाएंगी दोहित्र कुतप और तिल साथ ही इनमें तीन गुण भी प्रशंसित होंगे पवित्रता अक्रोध और अतरा अर्थात उतावलेपन का अभाव तथा श्राद्ध में भोजन करने वाले परोसने वाले और वैदिक या पौराणिक मंत्रों का पाठ सुनाने वाले ये तीन प्रकार के मनुष्य भी पवित्र माने जाएंगे दिवसम भाग ए मंदे भगवती भास्करे भास सकालो नाम पितृणाम दत्तम दिन के आठवें भाग में जब सूर्य का ताप घटने लगता है उस समय का नाम कुतप है उसमें पितरों के लिए दिया हुआ दान अक्षय होता है तिला पिशाचाद रक्षंते दरभा रक्ष राक्षसात रक्षंत सोत्र या पंक्ति यतिर्भुक्तम अक्षय तीर पिसाचों से साध्य की रक्षा करते हैं कुछ राक्षसों से बचाते हैं श्रोत्रिय ब्राह्मण पंक्ति की रक्षा करते हैं और यदि यतिगण श्राद्ध में भोजन कर ले तो वह अक्षय हो जाता है लब्ध्वा पात्रम तो विद्वंस श्रोत्रियम सुव्रतम शुचि स काल काल तो उत्तम व्रत का आचरण करने वाला पवित्र श्रोत्रीय ब्राह्मण श्राद्ध का उत्तम पात्र है वह जब प्राप्त हो जाए वही श्राद्ध का उत्तम काल समझना चाहिए उसको दिया हुआ दान उत्तम काल का दान है इसके सिवा और कोई उपयुक्त काल नहीं है वैश्वारुनः प्रोवाच बुद्धिमान सर्वे भृत स्नाता गौरवाथ वैश्व पी कहते हैं राजन बुद्धिमानतिपर्युक्त बात कहकर पुनः अपने दौहित्र से बोले तुम सब लोग अवभृत स्नान कर चुके हो अब महत्वपूर्ण कार्य की सिद्धि के लिए शीघ्र तैयार हो जाओ अष्ट उवाच आतिष्ठस्व राजहाय सं व्यय अप्युया सो यदा कालो भविष्य अष्टक बोले राजन आप इन रथों में बैठिए और आकाश में ऊपर की ओर बढ़िए जब समय होगा तब हम भी आपका अनुसरण करेंगे याचिच सर्वृदानिम गंतव्यम सह स्वर्ग जितो वयम ए सनो विरजा पंथा दिस मन या ति बोली हम सब लोगों ने सास सास स्वर्ग पर विजय पाई है इसलिए इस समय सबको वहाँ चलना चाहिए देवलोक का यह रजोहीनतात्विक मार्ग हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है वैश्वान तबाह आक्रम तो दिवम भावी धर्मेडावृतरोदशी वै सम्पाय कहते हैं राजन तन्दर वे सभी नृपश्रेष्ठ उन दिव्य रथों पर आरूढ़ हो धर्म के बल से स्वर्ग में पहुंचने के लिए चल दिए उस समय पृथ्वी और आकाश में उनकी प्रभा व्याप्त हो रही थी अष्ट शिव काशीराज प्रतर्तन ऐक्कवो वसुमना चारो भूमि पाश्यो वृतस्नाता स्वर्गता अष्ट शिवि काशीराज प्रतन तथा इक्वाकुवंशी वसुमना ये चारों साधु नरेश यज्ञ स्नान करके एक साथ स्वर्ग में गए अष्ट उचा अहम मंडे पूर्व मे कमी घंता सखाचेंद्र सर्वता में महात्मा कस्मा देवम देव शिविर सेन्दरोगा सर्वे न अष्टक बोले राजन महात्मा इंद्र मेरे बड़े मित्र हैं अतः मैं तो समझता था कि अकेला मैं ही सबसे पहले उनके पास पहुंचूंगा। परंतु ये उसी नर पुत्र शिवि अकेले संपूर्ण वेग से हम सबके वाहनों को लांग कर आगे बढ़ गए हैं ऐसा कैसे हुआ ये आतिर्वाच अरदेवजान आज जा, यावदितम उसी नर पुत्रो यम तस्मा श्रेष्ठो शिवि याति ने कहा राजन उसी नर के पुत्र शिवि ने ब्रह्मलोक के मार्ग की प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया था इसीलिए वे तुम सब लोगों में श्रेष्ठ है दानम तप सत्यम अथापिधरमो श्री श्री क्षमा सौम्य मथोता राजन्यता प्रमेय प्रमेराग्य शिव स्थित अन्य प्रतिम्स बुद्धिया नरेश्वर दान तपस्या सत्य धर्म ह्रीश्री क्षमा सौम्य भाव और पालन की अभिलाषा राजा शिवि में ये सभी गुण अनुपम है तथा बुद्ध में भी उनकी क्षमता करने वाला कोई नहीं है एवं वृत्तों से राजा शिवि ऐसे सदाचार संपन्न और लज्जाशील है इनमें अभिमान की मात्रा छू भी नहीं गई है इसलिए सभी हम सबसे आगे बढ़ गए हैं वैशम पायुवाच अथाष्ट पुनर माता मह कौतुकेन्द्र कल्पम वैशम पायुजी कहते हैं जन्मेजय तन्दंतर अष्टक ने कौतूहल इंद्र के तुल्य अपने नाना राजा याति से पुनः प्रश्न किया परक्षाबिताम नृपते ब्रूहि सत्यम कुत सुत कृत्य तत्कर्ता तो लोके तद्यो ब्राह्मण हो वाम महाराज मैं आपसे एक बात पूछता हूँ आप उसे सच सत बताइए आप वहाँ से आए हैं कौन हैं और किसके पुत्र हैं आपने जो कुछ किया है उसे करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण इस संसार में नहीं है या यतिवाच यतिरि नहुष पुरोपिता गृह चार माम केवीबी माता महोहम भवता प्रकाशम यति ने कहा मैं नहुस का पुत्र और पुरु का पिता राजा ययात हूँ इस लोक में मैं चक्रवर्ती नरेश था आप सब लोग मेरे अपने हैं अत आपसे गुप्त बात भी खोलकर बतलाए देता हूँ मैं आप लोगों का नाना हूँ यद्यपि पहले भी यह बात बता चुका हूँ तथापि पुनः स्पष्ट कर देता हूँ सर्वा पृथ्वीम पृथ्वी निर्जगाय राहम छादनम ब्राह्मणेभ्य मे ध्यान स्वाद एक तदा देवा पुण्यभाजो मैंने इस सारी पृथ्वी को जीत लिया था मैं ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र दिया करता था मनुष्य जब एक सौ सुंदर पवित्र अश्वों का दान करते हैं तब वे पुण्यात्मा देवता होते हैं पृथ्वीम अलामहम पृथ्वी ब्राह्मणेभ्य पूर्णाम वाहन गोभी तदाद गर्बुदारी मैंने तो सवारी गौ स्वर्ण तथा तो उत्तम धन से परिपूर्ण यह सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी थी एवं सौ अर्बुद अर्थात दस अरब गौवों का दान भी किया था सत्य नई दौस्य वसुंधरा च निर्ज्वलते मानुषेशु प्रतिपूजयन्ति सत्यते ही पृथ्वी सत्य और आकाश टिके हुए हैं इसी प्रकार सत्यते ही मनुष्य लोक में अग्नि प्रज्वलित होती है मैंने कभी व्यर्थ बात मुँह से नहीं निकाली है क्योंकि साधु पुरुष सदा सत्य का ही आदर करते हैं यद प्रब्रवी सत्यम प्रतर्दनम चौसदी तथा सर्वे चलो का मुनिजस्वा सत्य न पूजा मे में मनोगतम अष्ट मैं तुमसे प्रतर्दन से और उषदस्व के पुत्र वश्मान से भी यहाँ जो कुछ कहता हूँ वह सब सत्य ही है मेरे मन का यह विश्वास है कि समस्त लोक मुनि और देवता सत्य से ही पूजनीय होते हैं जो न स्वर्गजित सर्वा यथावृत्म निवेदय अनशोर्द्विजाग्रेभ्य सलभेन्द्र सलोकता जो मनुष्य हृदय में ईर्ष्या न रखकर कर स्वर्ग पर अधिकार करने वाले हम सब लोगों के इस वृतांत को यथार्थ रूप से श्रेष्ठ द्विजों के सामने सुनाएगा यह हमारे ही समान पुण्य लोकों को प्राप्त कर लेगा वु एवं राजा स महात्मा जती व स्वयं दौहित्रेता कर्म त्यक्ता वह सम्पायन जी कहते हैं जन्मेजय राजा ये बड़े धर्मात्मा थे शत्रुओं के लिए अजय और उनके कर्म अत्यंत उदार थे उनके दौहित्रों ने उनका उद्धार किया और वे अपने सत्कर्मों द्वारा संपूर्ण भूमंडल को व्याप्त करके पृथ्वी छोड़कर सर्ग लोक में चले गए ये श्री आदि आदिपर्वणी संभव पर्वी उत्तरियानवतीतमोध्याय